गीता तत्व चिंतन आत्मा का आश्चर्य में आयाम आत्मदर्शन अत्यंत दुर्लभ यह विरोधात्मक विश्लेषण आत्मा के संबंध में संदेह खड़ा कर देते हैं लगता है कि एक ही पदार्थ दो विरोधी गुणों वाले कैसे हो सकता है जो चलता है वह उसी क्षण खड़ा भी कैसे रहता है सामान्य इंद्र पदार्थ विरोधी धर्म वाले नहीं होते पर जहाँ इंद्रियों की पहुँच नहीं हो पाती वहाँ ऐसे विरोधी भावों का अनुभव हुआ करता है या जो कहें जिसे इंद्रियों के सहारे पकड़ा नहीं जा सकता पर जो है उसे समझाने में ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है जो तर्क शुद्ध नहीं होती जो तर्क शुद्ध नहीं होती ऐसे पदार्थ को हमें आश्चर्य की श्रेणी में डालना पड़ता है आत्मा ऐसा ही तत्व है और इसीलिए उसके लिए विवेच्य उनतीसवें श्लोक में आश्चर्य का विशेषण लगाया गया है जो वस्तु सबके लिए सुलभ है वह आश्चर्य की श्रेणी में नहीं आती पर जो दुर्लभ है और विरले देखने वालों को भी जो अलग अलग दिखाई दे वह स्वाभाविक ही आश्चर्य की श्रेणी में आएगी आत्मा का अनुभव अत्यंत दुर्लभ है और जो इने गिने लोग उसका अनुभव पाते भी हैं वे अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं आत्मा के अनुभव के लिए अंतकरण रूपी यंत्र का नितांत शुद्ध होना अनिवार्य है वस्तुतः मन के द्वारा ही क्रमशः आत्मा के अनुभव की पात्रता प्राप्त होती है मन के दर्पण में ही आत्मा का प्रतिबिंब झलकता है हम सरोवर में स्नान करने गए तो वहाँ उसकी तलहटी में कई चीज़ें देख पाते हैं जिनमें एक लोहे का डंडा भी पड़ा है पानी अगर हिलता रहे तो लोहे का वह सीधा डंडा भी टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। उस डंडे को यदि उसके अपने स्वरूप में देखना है तो पानी को एकदम शांत होने देना होगा जब जल नितांत निश्चल हो जाएगा तब डंडा जैसा है ठीक वैसा ही ऊपर से भी दिखेगा यह आत्म तत्व मनरूपी जल के चंचल होने से विकृत दिखाई देता है जब यह मनोजल नितांत शांत स्थिर और निश्चल हो जाता है तो आत्मा के स्वरूप का अनुभव होता है आत्मदर्शन को व्यक्त करने के दो प्रकार रस्सा खींच का उदाहरण इस अवस्था को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है कोई कहता है मन खंडित हो गया और दूसरा कहता है मन अनंत गतिशील बन गया मन का खंडित होना मन रूपी पर्दे के फटने की अवस्था है यही समाधि है मन का पर्दा कुछ समय के लिए हट जाता है और हम सत्य स्वरूप ही रह जाते हैं इसे को आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं मन का अनंत गतिशील हो जाना भी इसी अवस्था का दूसरे प्रकार का व्याख्यान है इसको समझाने के लिए रस्सा खींच का उदाहरण दिया जा सकता है कल्पना करें कि रस्सा खींच के दोनों दल समान बलशाली हैं ऐसी दशा में बीज का निशान इधर उधर न हिलकर स्थिर हो दिखेगा जब रस्सा खींच के दोनों दल अपनी अपनी जगह पर रस्सा तांग कर खड़े हो गए जब खेल शुरू नहीं हुआ तब भी बीच का निशान स्थिर है और जब खेल शुरू हो जाता है जब सब लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचने खींचते हैं तो यदि दोनों दल बल में समान हुए तो भी बीच का निशान स्थिर दिखाई देता है जब दोनों दलों की मांसपेशियों की गति शून्य थी तब तो निशान स्थिर था ही पर जब उस सब सबकी मांसपेशियाँ उनकी सामर्थ्य तक गतिशील हो जाती हैं तब भी निशान स्थिर ही रहता है ठीक इसी प्रकार आत्मानुभव की अवस्था को चाहे मन का खंडित होकर विलीन हो जाना कहें चाहे मन का अनंत गतिशील हो जाना दोनों का तात्पर्य एक ही है मन की वृत्तियों को उठने न देने में जिस असीम शक्ति की आवश्यकता होती है उसका अनुभव तो वे ही करते हैं जो उस क्षेत्र में प्रयोग करते हैं मन की वृत्तियों में कितनी शक्ति होती है इसका अनुभव हम में से प्रत्येक कर सकता है और करता है एक छोटे से विचार का मन में उठना हम रोक नहीं पाते तब सब प्रकार की वृत्तियों को उठने से रोक देने में कितनी शक्ति लगती होगी इसका अनुमान तो कम से कम किया ही जा सकता है इसीलिए वृत्तियों के निरुद्ध होने की उस अवस्था को मन का अनंत गतिशील होना कहा गया